सर्व मिथ्या प्रमात्र प्रमाणादि व्यवहार अनुपत्य विरोधम आशंक प्रमाता प्रमाण प्रमे आदि व्यवहार होता है व्यवहार यदि सत्य नहीं हो प्रमात्र आदि तो व्यवहार नहीं होना चाहिए भेद सौ मिथ्या है तो फिर प्रमाता प्रमाण प्रमाण आदि व्यवहार नहीं होना चाहिए व्यवहार होता है व्यवहारापत मिथ्या होगा सत्य तो होना तो चाहिए तो विरोध है अर्थापति प्रमाण है व्यवहार अन्य अनुभूत सत्यत्म विना व्यवहार नहीं होगा तो है विरोध भेदानं पश्चिम कैतान बुध्यन्को यदि उभर स्थान भेदथ्यमेताेद्य से कौवा तसा विकल्प का यदि उभय स्थान हो जागृत स्थान सपन स्थान जोन अवस्था में दोनों तो अवस्था में भेदा भिद्य भेद विषय दृश्य सब दृश्य यदि मिथ्या है तो एक भेदा क बुद्ध्य तो दृश्य को देखता कौन परमाता कौन है कौन बात विकल्प का विकल्प करने वाले कौन है पहले अनुभव करेगा तो आगे स्मरण करे करेगा कल्पना करेगा ब्रह्म होगा तो देखने वाला अनुभव करने वाले स्मरण करने वाले कौन है सब मिथ्या है तो ठीका में कर्तिकर्ण व्यवस्थानुप्रत्या विरोध हो अस्थित इतिहा कर्तृकरण व्यवस्था कर्ता करण किसके द्वारा स्मरण होता है ये व्यवस्था जो है जदि सब मिथ्या तो व्यवस्था नहीं बनेगी व्यवस्था अनुप्रत्यादी सर्व मिथ्यात् तो का विरुद्ध है कोवा तेम विकल्प का का अर्थ निर्माता जागृत स्वप्न विषय को बनाने वाला तरीके से स्मरण होता है संस्कार से तो किसके द्वारा स्मरण होगा सब मिथ्या ही है ये आक्षेप पर श्लोक से चौदह पर कम प्रति भगवान भाषाकार व्याख्या करते पर के प्रतिजानते प्रति करते कथन करते चोदक आह करने वाला कहता तो है श्लोक स्वप्नजागृतस्थने वेदा यदि वैतख्यम स्वपन जागृतस्थन सब तौद्यम वस्तु मिथ्या है ठीक है अक्षरयोजनया प्रमा प्रथमार्थपत्तिरोध स्मरती अर्थापत्ति प्रमा का विरोधे श्लोके के अक्षर योजना प्रदान करके कहते हैं स्वप्न जागृत स्थानी और वेदान यदि तो वही तथ्य तो हम अएतान अंतर्विश्चित कल्पिता तो अनुबुद्ध कुछ चिता के अंदर कल्पित है भ्रांति कल्पित है कुछ तो बाहर दिखता है सत्य मानता है ये सब कौन जानता है जानने वाला कौन रहेगा कोई सत्य है ही नहीं प्रमाता कौन बनेगा प्रमाता अनुपत सत्य मानना चाहिए चतुर्थ पादम अवतार्य अर्थापत्यंतर विरुद्ध के चतुर्थ पाद का अवतरण करके ये का अर्थापति को बात विकल्प का उनको स्मरण करने वाला बनाने वाला कौन है वो बनाने वाला कोई है तो इसलिए सत्य होना चाहिए कोई ये अर्थापत्यंतर का विरुद्ध है को बात विकल्प का विकल्प करने वाला कौन है तो ठीक है कर्ता ही पूर्वानुभुतम मृत्यु तिमित सर्वत्र कुलाल घटा घाटा बनाता है पहले देखा था उसके स्मरण करके अभी मन में निश्चय करके फिर उसकी तत्जातीय घटा बनाता है तो सब पदार्थ भ्रांति है भ्रांति से दिखता है जाकर सपन में तो पहले कुछ दिखा था उसके स्मरण संस्कार से उसको दिखता है तो स्मृति अनुभव आश्रय आक्षेपण तो स्मरण करने वाले कौन है स्मरण करने वाले पर अनुभव क्या होगा तो स्मृति अनुभव का आश्रय कौन है अनुभव करने वाले कौन स्मरण करने वाले कौन है अनुभव करने वाले स्मरण करेगा तो पहले अनुभव किसने कैसा स्मरण भ्रांति किसकी होती उसका आश्रय का आक्षेप क्या आश्रय आक्षेप है ना तो कर्ता कौन है तथा चर्द्यवहार अपत्ति सर्विथ्या दुर्वारा कर्त्रा कर्त्रादि कर्ता जो प्रमाता है अनुभव अर्ता कर्ता आदि प्रमाता व्यवहार प्रमाद्यवहार सत्य विनापपत्व्या नहीं होगा मिथ्या होगा तो ये विरुद्ध होता है यो अध्यात्मं प्रमाता यस्य आदिदेवं कर्ता ईश्वर सावभाव अपनी मिथ्या अंगीकारा प्रमाता धीरे सत्व इतिहास सिद्धांति कहता है ठीक है सब तो मिथ्या है प्रमाता है जीव देखता है सब तो व्यस्त है, है कर्ता ईश्वर तो बनाने वाला समस्ती है ईश्वर सबको तो बनाने वाला कर्ता है और प्रमाता है जीव सावभावी मिथ्या तौ तो उभौ अभी तुभाव मिथ्या जो निथ्या इतकारा प्रमातादर असत्व इष्ट प्रमाता प्रमाण प्रमेय कोई है तय ऐसा श्रह सिद्धांति का निर्वर पूर्व से कहकर आशंक है न आशं निरात्म इत यदि सौ मिथ्या है सौहे तो नहीं कोई स्मृति ज्ञानो को आलम्बन मित्र भी तरह कहा स्मृति और ज्ञान का यदि कोई आश्रय नहीं परमाता भी कोई है नहीं सब मुख्या है तो ये असत्यवाद हो जाएगा जैसे बौद्ध कहते प्रमाता रतत्य हो जाएगा न चेत निरात्मवाद कोई आत्मा ही नहीं रहे सब निश्च्य असत हो जाएगा यदि प्रमाता कर्ता वा निश्चित तभी नैरात्म्यम इष्टम एवं आपद्यता प्रमाचाकर्ता कोई ही ही नही नहीं मानेंगे तो नैरात्म्यम आत्मा रही कोई है ही नहीं तब नित्सा असत हो जाएंगे इष्ट हो जाएगा आपकी आपत्ति किंतु वेदांत मत में तो नैरात्म तो इष्ट तो तो तो मतलब नहीं वो तो बौद्ध कहते शून्य कुछ ही नहीं किन्तु सिद्धांत में सबका साक्षी अभाव का साक्षी भी चैतन्य अतिष्टान सत्य है न तो तद इष्ट शक्य थे तदिष्ट तद मतलब नैरात्म नहीं मानते थे आत्मनिराकरण से दुष्कृत सबका निराकरण करेंगे निराकरण करने वाले का जो आत्मा है उसका निराकरण कौन करेगा so निराकरण आत्मा का निराकरण दुष्कर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि निराकर आत्मा तो निराकरण करने वाला ही तो आत्मा, ही आत्मा है निराकरण नहीं हो सकता कर्तृ कार्य आदि व्यवस्था अनुपति में परिहराती पूर्व पक्षी का आक्षेप कर्ता कार्य कर्ण ज्ञान आदि व्यवस्था नहीं बनेगी सब मिथ्या होने अप्रमाण्य आपत्ति के के e का परिहार करते कल्पय्यात्म आत्मात्मा देवस्वया सूध्यते वेदांति वेदांत निश्चित आत्म स्वया आत्मा कल्पय शेदान तो बुद्ध बुद्धिते इति वेदांत निश्चय आत्मा देव आत्मा ही देव सो माया कल्पयति आत्मना आत्मना अपने जाना अपने कोई कल्पना करता है अपने माया से वास्तव कल्पना भी नहीं पारमार्थिक कल्पना हो तो का पारमार्थिक कोई होना चाहिए कल्पना यदि पारमार्थिक नहीं तो कल्पना का आश्रय कल्पक भी पारमार्थिक से होगा कल्पना सर्व सप्ताह का कल्पक होता है कल्पना जब व्यावहारिक है तो कल्पक व्यावहारिक है कल्पना प्रातिहासिक है तो कल्पक प्रातिहासिक है। कल्पना पारमार्थिक होती तो कल्पक भी पारमार्थिक होता इसलिए स्व माया कल्प यदि कहान कल्पना भी पारमार्थिक नहीं माया से कल्पना तो कल्पक भी माया से आत्मा देव स्व माया आत्मा ना आत्मा न अपने से अपने वो कल्पना करता है परमाता करते अन्य कर्ण आत्मन अपनते कर्मांतरम व्यावरत अन्य कोई कर्म है ऐसा नहीं आत्मान करता कोई नहीं कर्तंत्र निवार त्योतका प्रतीक्ष आत्मा देव कल्पना करता है तो उसका कोई प्रकाश अंतर होना चाहिए उसका निराकरण करते स्वयं ही प्रकाश देव द्योतनाथ स्वयं देव प्रकाशात्मक होती और विवृत्तवादों दोत अतत्था तो तो तो भाव विवृत्त सीता जस्तात्विक अन्यथा भाव परिणामो दिवित तात्विक अन्यथा भाव हो तो परिणाम होगा अन्यथा भाव दिखता है वास्तव ही नहीं विवर्तवाद है जैसे रज्जु सर्पज रूप से दिखती है सर्पुष का परिणाम नहीं होता है इस प्रकार आत्मा ही विभिन्न रूप से दिखता है सो तो माया कल्पयती वास्तव कल्पना भी नहीं सर्वस्व मिथ्याते मायया विकल्पित तो भेद अनुवेदन कर्तृत्दि व्यवस्था सिद्ध्यतिभाव उसका आक्षेप का उत्तर स्व मिथ्या माया विकल्पित भेद अनुरोध माया से कल्पिता विभिन्न प्रकार माया से बना गया माया से बना गया मतलब वास्तव नहीं भेद जैसे अलग अलग बना गया उसके अनुसार कर्तृत् व्यवस्था ही बन जाएगी क्योंकि तो भेद माया से बना तो भेद अलग अलग होने से कर्तृत् व्यवस्था बन जाएगी कोई कर्ता है कोई कर्म है कोई कर्म व्यवस्था हो जाएगी तो कल्पित सब भेद प्रमात्र प्रमाण प्रत्याहार प्रमा त्रिप्रमाद्यवहार अपपत्ति प्रत्यामावह नहीं बनेगा इसे गुरुपू ने कहा था उसका भी निराकरण करते वही प्रमाता एक अद्वितीय प्रतीचि वस्तु काल्पनिकेद का निबंधना सर्व्यवस्था प्रमाणमा एक ही अद्वितीय प्रत्येगात्म वस्तु पारिक तत्व अद्वते प्रतीचिवस्त प्रतीचि कथ्यपना सप्तमीं तो काल्पनबंधना सर्व्यवस्था काल्पनिकेद निबंधन यहां सव्यवस्था का मूल कारण का है भेद स्वप्न में एक ही सप्सा है प्रमाण प्रमेय स्व्यवहार होता है तो काल्पनिकेद से व्यवहार संभव है सपन वह जय प्रमाण कहते हैं वेदात निश्चय वेदात उपनिषद का मृदो अन्य दिष्टो घट्टा सृष्टा कुला मिट्टी से अन्य मृदे उत्पादन कारण उसे भिन्न है निमित्त कारण न तथा यह अन्यता अन्य कोई अधिष्ठाता है कुलाल जैसे बनाने वाला ऐसा स्वयं स्वया स्व आत्मा आत्मा आत्मनिवक्ष भेदाकार कल्पये रज्ज्वाद सर्पाद आत्मा स्वाय स्वम वास्तव वास्तवक नहीं वास्तव कल्पना हो तो स्वयं आत्मा निष्क्रिय असंग है निर्धर्म फिर कल्पना का श्रेय केस बनेगा कल्पना भी पार्थिक नहीं स्वात्में तो पार्थि में मैया अपने मैसे ही स्व कर आत्मा अपने आपको कल्पना करता है विभिन्न ऋषि आत्मा आत्मनिव अपने में ही कल्पना कर करता है, ठीक यहां तुदाख्यम उपादनमिष्ठादिगत न तथा अत्र अन्य अन्यनमस्तर घट स्थल में मृदाख्यम उपादान मिथ्य उपादान कारण घटगा अधिष्ठातु कुला अधिष्ठात है बनाने वाला निमित्त निमित्तकार उससे भिन्न है उपादान कारण मृत मि, मिठ ये यज्ञ है न तथा अत्र अन्य उपादान अस्त आत्मा में प्रपंच बनने के लिए अन्य कोई उपादान नहीं है भूभागो स्वयं आत्म कल तथा भूभागति घटत घट बनाता है तो उसका आश्रय भू भूमि में कहीं बैठ कर घट बनाता है आधार है संग रहता है गंड चक्राज रख कर घट बनाता है न तथा तो यह आधार अन्य अस्थित यहाँ आत्मा जगत बनने के लिए अन्य आधार ही नहीं आत्मा ही स्वयं प्रतिष्ठा उसमें स्व कल्पना से दिखते हैं वो, अन्य कोई आधार नहीं अपने ही कल्पना करता है स्वरूपावस्थक अपने स्वरूप में स्थित परिणामवादम व्यावर्त्य विवर्तवाद प्रकटयुक्त स्वया उक्त तृष्टान्तमा एक परिणामवाद है सांख्यमती के अनुसार सबका तो परिणाम होता है वास्तव अन्यथा भाव होता है प्रकृति मानते थे प्रधान एक अलग पुरुषत्व उसका वास्तव परिणाम होता है इसे संख्या को मानते हैं वेदांत में वो परिणाम नहीं विवर्त अतत्व तो, तो अन्यथा भाव तात्विक अन्यथा भाव नहीं केवल दिखता है व्यावहारिक कल्पित है पारम्सिक नहीं असात्विक है इसको स्पष्ट प्रकट करने के लिए स्पष्ट करने के लिए स्व माया इति स्व माया कल्पे माया से कल्पना करता है करते तो वस्तुता तो कल्पना नहीं इसमें दृष्टांत कहते रज्वादो एवं सर्पाद जैसे भ्रांत रज में सर्प दिखता है तो वस्तुता रज में सर्प है ही नहीं सर्प मिथ्या है इस प्रकार जो कुछ कल्पना का विषय है आत्मा में तो सब मिथ्या है अन्य तो तो प्रकार अच्छा माया माया न के जगत का निर्माता है करके आत्मा कर ही ईश्वर ही निर्माता तुद्धि प्रतिबिंबित बुद्धि अंतकर्ण उसे प्रतिम्बित होता है चिदात्मा बिंब रूप बुद्धि में प्रतिबिबित बिंबित होने पर उप्रमाता जीव हो गया प्रतिबिंबित से प्रमात्रित प्रमातम वस्तुतः प्रतिबिंब की अलग सत्ता नहीं है बिंब वही दर्पण के माध्यम से दिखता है जिस प्रकार यहाँ भी अंतकर्ण में अलग दिखता है अंतकर्ण सब उपाधि भिन्न होने से प्रतिबिंबित प्रमाता का भेद व्यवहार होता है बुद्धि भिन्न है तो बुद्धि प्रतिबिंब भिन्न जैसे दर्पण अनेक हो एक बिंब मुख का अनेक प्रतिबिंब दिखते हैं एक ही चीज आत्मा का अलग अलग अंतगण बुद्धि में प्रतिम्बित प्रमाता भेद विभाग व्यवहार होता है उसके लिए प्रमाण प्रमेय व्यवहार भेद हो जाएगा इतिहा स्वयं बुद्धि से ही भेदान स्वयं आत्मा ही सबको जानता है बुद्धि प्रतिम्बित होकर वही प्रमाता में न प्रमातृत्व से तात्विक प्रमाता कोई प्रात्विक होगा रज्जादू, सर्पादि दर्शन विथ्यात्वनिर्धारणादित प्रमाता में जो प्रमातत्व कोई प्राप्ति का नहीं ज्ञातृत्व रज्वादु सर्पादि दर्शन वज्जु में सर्प ज्ञान जो सर्प ही मिथ्यात्व सर्पज्ञान पारत्व किस होगा सत्य किस होगा मिथ्या मिथ्यात्वनिर्धारण निश्चयदित्य तद्वदेदांत निश्चय रजु सर्पज्ञान जी यकार मिथ्या तद्वे वेदाश्चय टीका कर्दिभेद से प्रदेद सब मिथ्या कर्ता इसमें प्रमा प्रमाण है प्रमेदिभेदिथ्याण नेहना नास्थन इत्यादिश्रुति प्रमाण प्रमाण करते हैं बृहदारण्य मैया ब्रह्मणी नाना किंचन नेदी ताय साराथम सो्यते वेद बुध्यते अथ तो अन्न कोई ज्ञाता है हैयीन नोस्मृतिश्रय अभवस्म भ्रांति काश्रय अन्नकोय श्रुति मै नान्यो अन्य आत्मा सेमता है वही सर्वत्र दृष्टा प्रमाता रूप से दिखता है अन्य ज्ञान स्मृति आश्रय का ही नहीं ये जगत स्रष्टा ये प्रमाता तत् तो अन्यो से स्मृति से आश्रय अन्यो अन्य कैसे अन्य नहीं जो जगत का सृष्टा है ईश्वर और जो प्रमाता अंतकोण में प्रतिम्बित होकर प्रमाता हो गया जीव वही है एक ही वही अंतकोण में प्रतिम्बित होने से वेद प्रमाता लगता है अन्य दिखता है उससे अन्य ज्ञान स्मृति का आश्रय कोई ही नहीं ना कोई ज्ञाता है न कोई भ्रांत है चेतन भेद माना भाथ अनुस्मृतियों अनुभव स्मृति का आश्रय एक ही तो प्रसिद्ध है जो अनुभव करेगा उसको ही स्मरण होगा नहीं कि अन्य अनुभूत वस्तु का स्मरण अन्य को होता है तो नहीं होता और चेतन भेद में प्रमाण नहीं जो भेद दिखता है शरीर में भेद दिखता है अंतःकरण में भेद होगा अनुमान करेंगे सुख दुखों को भेद को लेकर के तो सुख दुख का आश्रय में भेद सिद्ध होगा अपना सुख दुख का आश्रय भी नहीं तो चेतन भेद में कोई प्रमाण नहीं प्रमाण नहीं होने से अश्रुति बल्कि कहती है वही सष्टा ही प्रविष्ट होता है प्रत्यक्षादि भेद जो दिखता है वो औपाधिका भेद होगा क्योंकि स्वयव सृष्टा अनुप्रविशत अभी प्रवेश करता है इसलिए भेद में प्रमाणित एक हूं। बहुत शुती शुती का विरुद्ध है और प्रत्यक्ष जो दिखता है उपाधियों का भेद दिखता है आत्मा का तो प्रत्यक्ष नहीं होता भेद दिखने के इसलिए चेतन भेद माना एक अद्वितीय चैतन्य ही है।, है अन्य दृष्टा श्रोता नहीं नान्योष्ट दृष्टा श्रोता मंत्र श्रुति ज्ञानस्मृतियों आश्रयापेक्षा विषयापेक्षा व नास्ती आशंक अबाधित प्रसिद्धि विरोधान ज्ञान स्मृतियों आश्रयापेक्षा विषयपेक्षा वा नास्ती ज्ञान, ज्ञान स्मरण के आश्रय विषय किसी विषय का ज्ञान एक, एक ज्ञान का विषय होता है एक आश्रय होता है चैत्र घटम पश्यति। ज्ञान का विषय घट आश्रय है चैत्र तो ज्ञान स्मरण के लिए आश्रय और विषय की पीछा नहीं ऐसा आशंका करने से अबाधित प्रसिद्धि विरोधान नेव मिथ्या ये प्रसिद्ध है बाध नहीं अबाधित प्रसिद्धि कोई प्रसिद्ध है बाध हो जाता है तो मिथ्या है अबाधित प्रसिद्धि के विरुद्ध होने से विषय आश्रय की अपेक्षा है इसलिए कोई आप आश्रय चाहिए आश्रय के बिना केवल कल्पना नहीं अभ्यास जहाँ होता है उसका अधिष्ठान कोई आवश्यक है ज्ञान स्मृति का आश्रय की अपेक्षा है वही स्मृति ज्ञान का आश्रय आत्मा ही है उसका भी निराकरण कर देंगे तो वैनाशिक बौद्ध क्या ज्ञापति है किंतु ज्ञान के लिए विषय आश्रय की अपेक्षा है ये प्रसिद्धि विरोधात ये ठीक नहीं वैनाशिक मत न तो निरास्पदेव ज्ञान स्मृति वैनाशिका नामे व्ञान और स्मरण और निरास्पद आस्पद प्रतिष्ठा आश्रय के बिना वैनाशिका ना बिना समीक्षा बौद्ध लोग प्रतिक्षण नष्ट होता है ज्ञान कोई वस्तु नहीं शौक्षणिक है तो ज्ञान स्मृति के आश्रय कुछ निकाली ज्ञान का प्रवाह चलता है प्रतिक्षण उत्पत्ति ना से ज्ञानों का ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक विज्ञानवादी तो उनके जैसे ज्ञान स्मृति का आस्पद आश्रय कोई नहीं तो अभिप्राय है आश्रय आवश्यक है कल्पनाया विवक्षित क्रम उपन आत्म कल्पना करता है अपने में सब कुछ वो सब वो दिखता भी है सैव बुद्ध बुद्धियात भेदांत तो ये जो कल्पना है किस क्रम से कल्पना है विवक्षित क्रम का कथन करते हैं। विकर्यपरान्वा न्यवस्थितायता कल्पयसे प्रभु प्रभु प्रभु अंतस्थिते अंतस्थिते नाना व्यवस्थितायता चित्ते एवं कल्पये प्रभु आत्मा ईश्वर अंतस्थितें व्यवस्थितं चित्त के अंदर स्थित है करो विविधम करोती वासना रूप से अंतस्थित है च बहिच्चित जो बाहर है वास्तव मन लगता है कुछ कल्पना रूप से बासना रूप से है और कुछ बाह्य है बाह्य है बाह्य सत्य लगता है और मनोरथ अंदर रहता है जितने है, प्रभु <coughs> कुछ कुछ है सब कल प्रभु एवं कल्पयते टीका में नियतांशि चक्रात अनियता विवक्षते नियतांश वैश्चित कुछ नियत कुछ अनियत है निश्चित है व्यवहार के सत्य अनियत है कल्पित सब कल्पना करता है प्रतिपीक्षित क्रम प्रतिपत्थ पृछति प्रतिपीक्षित प्रतिपत्तिम ज्ञातमीष जो क्रम है उसको जानने के लिए पूछते हैं भाष्य में रूपित होता है संकल्पयन संकल्प उचित संकल्पकर्ता आत्मा किस प्रकार से कल्पना करता है यह प्रश्न है श्लोकाक्षर तो योजनया बुभुत्त क्रम प्रत्याच्य श्लोक के शब्द योजना करके बुभुत्तम बुद्ध मिषं ज्ञात क्रम हे प्रत्याय ज्ञापय ज्ञान कराते है इत्यादि के जो जानते विको विकोति का से विविध करोती कौती अफरान भाव अन्न भाव कौन भावा लोक में व्यावहारिक पदार्थें भाव पदार्थन शब्दीन शब्द रूपसादी अन्या अंत वासनारूपेण व्यवस्थित और कुछ चित्त के अंदर से ही उनकी भी कल्पना करता टिका में दिया यावत। धर्मा धर्मा धर्मा धर्मा धर्मा है में धर्मा धर्म सदिना धर्मा धर्म आदि शास्त्रीय चित्त मध्य वासनूपेण्ड व्यवस्थितान व्यवस्थितान वासना रूप से स्थित है भाष्य में वासना रूपण व्यवस्थितान अव्यातां टीका मेन अनिव्यक्त नाम रूपत्व में व्यवहारा योग्यत्म आ अव्याकृतान चित्त में वासना रूप से जब है तब तो नाम रूप अभिव्यक्त नहीं हुआ तो व्यवहार के अयोग्य जब नाम रूप अभिव्यक्त हो जाते हैं तो व्यवहार योग्य होता है चित्तमी सहे अव्या व्याकृत नहीं नाम कल्पना काला विदादीन अस्थिरा भाष्य में पहले पृथिव्यादी नीयता पृथिव्यादीन पृथ्वी नीयते व्यवहार काल में अनयता कल्पना काला बहिश्चिता सन् तथात मनोरथादी लक्षण कवि कल्पना काल में रहते केवल अन्य समय नहीं रहते बहिश्चित सन चित्त चित्ता के बाहर होता है तथा अंतश्चित चित्त के अंदर भी कुछ बाहर कुछ अंदर मनरता लक्षणान मन से कुछ कल्पना कर करता है केवल कल्पना काल में रहता है प्रातृभाषी की इसी कल्पना कर करता है कल्पना कालांक आदि विद्युत आदि में अस्थिरान कल्पना काल में विद्युत आदि अस्थिर पदार्थ भी कल्पना करता है बहिश्चितो बहिर्मुखो बाह्यान व्यवहार पदार्थान चित्त के बाहर अनात्म विषय में जो बुद्धि व्यापृत होती है तो पर बाह्यान व्यवहार योग पदा पदार्थान बाह्य पदार्थ कल्पना करता है जो व्यवहार के योग्य होते नाम अविवृत्त होते हैं अंत तेव्य व्यावृत्य बुद्धि बाह्य विषय से बुद्धि हट जाने पर चित्त के अंदर मनोरु आदि लक्षणान मनोरू संकल्प रूप आत्मनि अवस्थितान अपने अंत अनुस्थित भावान व्यवहार अयोग्य कल्पय व्यवहार अयोग्य नाम रूप अभिव्यक्त नहीं ऐसे केवल कल्पना काल में लगते है पुनर्वहिव्यवहार योग्यता ही कल्पय पहले अंदर कल्पना करता है फिर बार व्यवहार योग्य बनाता है कल्पना वही इसके स्पष्टीकरण करने के लिए कहते ये तो उत्तम भगवती यथा लोके कुलालो बा, तंतुवाय वा बा, घटम पटम बा कार्यम चिकित्सु कुलाल बनाता है तंतुवाय पट बनाता है कार्य घटपट आदि बनाना चाहता है चिकित्सु कर तुम्छु ये चाहता है पहले क्या करता है आदु व्यवहार आयोज्ञ व्यक्तिम आविर बुद्ध आविर्भाव्य बुद्धि में पहले व्यक्ति का ऐसे संकल्प करता ऐसे बनागा घटा बनाते तो इतने बड़ा बनाऊंगा इस आकार बनाऊंगा मुखक इतने बड़ा बनाऊंगा ऐसे विचार करता है पट बनाता है तो इतने दीर्घ इतने लम्बा चौड़ा ऐसे व्यक्ति का बुद्धि में पहले निश्चय करके आवरी भाव्य बुद्धि का विषय वो सामने उसको लगता है ऐसे दिखता है ऐसे बनाऊँगा दिखता तो नहीं वो बुद्धि में ही वासना रूप से तो बुद्धि के द्वारा निश्चय करके पश्चात आम एवं बहिर् उसके विवाह व्यक्त आम व्यक्ति जिस व्यक्ति की कल्पना हुई थी उसको बाहर बनाता है नाम रूपाध्याम संपा गई नाम रूप से युक्त करता है पहले बुद्धि में जब है तब नाम रूप नहीं बुद्धि से विचार करके फिर नाम रूप बनाता है तथेव तो अयम आदिकर्ता माया लक्षण स्वचित आदिकर्ता ईश्वर है माया लक्षण स्वचित माया लक्षण माया आत्मा को है हमारा जैसे चित्त परमात्मा को माया है नामूपाभ्या अव्यक्तूपे स्थितां सृष्टि के पहले जितने आकाशादी प्रपंच में पहले हे नामभ्याम अव्यक्तरूपेण उसमें नाम रुप अभिव्यक्त अस्पष्ट स्पष्ट किंतु रूप से संस्कार सेव्यपदार प्रथम शिक्षिताकारण्य पश्चात बही सर्वप्रतिपत्ति साधारण संपादय इस कल्पनाया क्रमा अधिक पहले तो माया में अव्यक्त रूप से ही प्रलय काल में सबका प्रलय हो जाता है तो संस्कार रूप से सब कार्य भी माया में रहते हैं वो अव्यक्त रूप से स्थित है उसकी उत्पत्ति होती है इसे सब कार्यवाद वेदांत अव्यक्त रूप से रहता है वो व्यक्त होता है माया में ष्टव्य पदार्थन तो योग्य पदार्था का प्रपंच को प्रथम सुशिक्षित आकरण अंतर्विभाव्य प्रलय के बाद जब सृष्टि होती है परमात्मा पूर्वकल्प सृष्टिक्रम विचार करके फिर आगे बनाते हैं श्री शिक्षित इष्ट आकार से अंतर्विभाव्य पहले संकल्प होता है माया में वृत्ति होती है उसके बाद अंतर अंतर्निश्चय करके वही सर्वप्रतिपत्ति साधारण बाहर बनाते हैं सर्वप्रतिपति साधन सब ज्ञान का साधन कुलाल जो अंदर सोचता है घट बनाने के लिए वो तो सर्वप्रतिपति साधारण नहीं किसको मालूम नहीं वो सोचता है कितने बड़ा बनाऊँगा गृह बनाने वाले मंदिर बनाने वाले भी पहले निश्चय करते कितने ऊँचा कितने कैसे बनाएंगे तो उसमें सर्वप्रतिपत्ति साधारण नहीं जो बाहर बना देते नाम रूप अभिभूत होता है सबके ज्ञान का साधन होता है जैसे कुलाल बनाता है परमात्मा भी बाहर सर्वप्रतिपत्ति साधारण रूप संपादन करता है इस प्रकार इति कल्पना में क्रम इस क्रम से कल्पना करता है परमात्म आना कलना कालाद अन्स्ट जागृतभा कल्पना काला तो कल्पना काला प्रति सत्ता अन्पन्न तेजा मिथ्यात्मी आशंकिया फिर पूर्व शंका करता है जागृत प्रपंचसुक तो तो नहीं ठीक नहीं क्योंकि जो कल्पित वस्तु है ये दिखा गया रज में सर्फ सप्तय कल्पित है तो कल्पना काल में ही रहते अन्य काल में नहीं रहते रज सर्व केवल भ्रांति काल में आगे तो नहीं रहते कल्पना काल आज अन्य निकाले सत्ता भाभा कल्पित वस्तु की सत्ता इसलिए उसको प्रतिभासी से कहते प्रतिभा समय ही केवल प्रतिभा उसकी सत्ता प्रतिभा से प्रती सत्ता नहीं तो सत्ता जी लगती है प्रातिभाषी की सत्ता तो कल्पित तो काल में प्रतिभास काल में ही सत्ता है अन्य काल में नहीं बाधित तो हो गया आगे रजू ही दिखती है तो कल्पित तो वस्तु की सत्ता कल्पना काल में है अन्य काल में नहीं है जागृत प्रपंच जो दिखता है वो तो वही दिखता है प्रातः दिखा मध्यान्ह वही दिखा शाम को दिखा दूसरा में देखा संयम घटा जिसको काल हमें देखे थे आज और गृह जो घर काल था एक वर्ष पहले तो दस वर्ष पहले हो बाद में तो अयम ऐसे प्रतिभिज्ञा होती है एक ही भिन्न हो तो सो अयम ऐसे प्रतिभिज्ञा नहीं होनी चाहिए तो प्रतिभिया प्रमाण है तो जागृत पदार्थ कल्पना कालात्त तो कालांतर ऋती सबगमात् कल्पना काल से भिन्न काल में भी जिस काल में दिखता है अन्य काल में भी रहता जो घट काल था आज वही घटे सो एयम घट ऐसे हो। प्रतिभागियाँ होती है। यदि मध्य में अभाव हो जाता तो वही घट फिर कहाँ से आता अभी वही घट है काल जिसको देखा देखाता अर्थात मध्य काल में नहीं जब देखते हैं तभी घट था घट वही एक ही नहीं कि उसको नष्ट होकर दूसरा बना ऐसा नहीं सोयम घट प्रतिज्ञा होती तो प्रतिज्ञा प्रमाण से निश्चित तो होता है कल्पना काल से अन्य काल में रहता है जागृत पदार्थ जागृत काल जो पदार्थ दिखते हैं वो दिखने दिखते समय ते जब नहीं दिखते सो गए उठते हैं तो वही जल रखा था शाम को सुबह उठकर वही पानी पीते हैं तद दम जल तो कल्पना काल से अन्य काल में भी रहते हैं क्योंकि प्रतिज्ञा होती इसलिए तेसा मिथ्यात्म तो अनुपन्नम जागृत पदार्थ मिथ्या है ये अप्रमाणित है ऐसा शंका करने पर सिद्धांत कहता चित्त ये ही ये तस्तु कल्पिता सर्वे विशेषो न्य कल्पिता कल सर्वे विशेषो तस्तु कल्पिता सर्वे विशेषो न ये अंत चित्त काला ये बही दैय काला सर्वे कल्पिता न अन्ेतुक तो विशेष अन्य हेतु तो से विशेष नहीं कोई अंत काल है चित्तकाल है कोई दयाय काल जो कल्पित है वो चित्त काल प्रतिभाषी वस्तु चित्त काल कल्पना काल में ही और दैय काला से ये दोनों काल में रहते कल्पित काल में अन्य काल में रहते फिर भी ते सर्वे कल्पिता कल्पित ही है कोई तो केवल कल्पना काल में है कोई अन्य काल में रहता है जो विशेष अन्य हेतु का नहीं कोई सत्य है कोई मिथ्या इसलिए विशेष ऐसा नहीं सब कल्पित तो ही ठीक है ये कल्पना काल भागि भागा मन से अंतर्तन कल्पना काल भागन कल्पना काले कल्पना काल भागेन भाव पदार्थ रातिभा कल्पना काल होने वाले पदार्थ मन से अंतर्तं मन में केवल संकल्प रूप से बाह वस्तु ये तो प्रतिज्ञा मानते पूर्वापर काल भाविन बहिरेव व्यवहार योग्य दिशंत और जो व्यवहारिक पदार्थ है पूर्वाकर अपर काल भाविन काल देखा तो आज देखते हैं एक वर्ष पूर्व देखे घर को तो अभी उसको देख रहे पूर्वापर काल भाविन पूर्व पश्चात काल में रहने वाले पूर्व पश्चात काल में रहते हाँ कैसे निश्चय हुआ प्रत्ये ज्ञाए मानुत्यम प्रतिभा होती तत्मता अवगाही ज्ञान तदेव इदम सो अयम ऐसे प्रतिभा होती जिसको पहले देखे थे एक वर्ष पहले अभी उसको देख रहे हैं काल देखे थे जिस घट होगा अभी आज देख रहे हैं तो एक ही पूर्वापरा कालभागिन कालविता आज है तो मध्यम था बाहर दिखते हैं व्यवहार योग्य कलपिता वस्तु तो व्यवहार योग्य नहीं है बाह्य वस्तु व्यवहार योग्य है ते सर्वे कल्पिता सर सब कल्पित तो से मिथ्ये भविमर् मिथ्याय है तो कुछ तो कल्पना तो काल के अन्य काल में रहते हैं जिनकी प्रत्यक्ष ज्ञा होती है तो प्रत्यक्ष प्रत्ययम ये विशेष है बाह्य पदार्थ में ये विशेष क्यों होगा प्रत्यक्ष ज्ञा मनत्वक्षण विशेषस्तु ना कल्पित तो प्रत्यभिज्ञाएँ मानव बाह्य वस्तु में है व्यावहारिक वस्तु में प्रातिभाषी में नहीं तो ये प्रत्यभिज्ञा जिनकी होती है वो सत्य होना चाहिए अकल्पित होना चाहिए ऐसा नहीं ना न अकित कलित अकल्पित्वाद विशेष जिनकी प्रतिभागा होती व्यावहारिक वस्तु वो कल्पित नहीं इसलिए इनकी प्रतिपिज्ञा होती और प्रातिभाषिक वस्तु की प्रतिभाग नहीं उनकी कल्पित है ऐसा नहीं है विशेष नान्य हेतु का दोनों कल्पित क्योंकि कल्पित भी तब तो दर्शनार्थी तर था कल्पित वस्तु में भी ऐसे प्रतिविधियां होती है सपन में कभी देखा जो गृह देख रहे हैं वो कल्पना करते कि गए घर में देखा था पहले जिसके अभी तीस साल अवस्था है उस सपने में देखता है बड़े मकान वो कहता है इसमें तो मैं पचास साल से था। ऐसे सपन में हो है दिखता है अभी मकान बन गया कहता है ये तो पचास साल से इस घर में मैं रहता हूँ तो प्रत्येक यहाँ होती कि सदैव इधम गृहम जो पचास वर्ष पहले था वो अभी हो ही देखता है पेड़ के ऊपर चढ़ करके समुद्र दिखता है रहता तो है मैं तो रोज यहाँ स्नान करता हूँ तो वहाँ भी प्रत्येक यहाँ होती है प्रतिभा होने पर भी बाह्य वस्तु सत्य जैसे लगने पर भी और कुछ सपने तो भ्रांति होती भ्रांति नष्ट हो जाता है सपने के रज में सरपा देखा फिर देखा नहीं सरपा नहीं रजिए तो जो बाह्य दिखता, कि दिखता है और जो अंदर कल्पित हो जो सत्य जैसे लगता है कुछ कल्पित सब मिथ्या ही है जैसे स्वप्न में कल्पित में भी विशेष है किस किस की प्रतिभा होती कहता मैं इसको देखा था कभी सपने में दिखता है ये कहाँ से आ गया ये तो नहीं था तो ऐसे कभी होता है किसकी प्रतिभा होती किसकी नहीं होती किन्तु सब मिथ्या ही है कल्पित दर्शनाथ मिथ्या तो इसे सब मिथ्या ही है श्लोक व्यावृत्तिया दर्शयती श्लोक व्यावृत्तिया आशंका भगवान् राष्ट्रकार जिस शंका की निवृत्ति होती श्लोक के द्वारा उसको पहले कहते स्वप्नवत चित्त परिकल इतना आशंक्य थे स्वप्न यथा कल चित्तपरिकल तद्वत सर्वक चित्त के द्वारा कल्पित है इसके ऊपर शंका करते वो ठीक न ठीक है यथ स्वपने दृश्यम सब कल्प मिथ्य है स्वप्न में जो कुछ दिखता है तो मिथ्या है दृश्य मात्रे मिथ्या इष्ट उसी प्रकार जागृति भी दृष्टि सर्व चित्तस्पंद जागृति तो में जो दिखता है दीक्षता है वो दृश्य है दृश्य होने से वह भी चित्त के द्वारा कल्पता है नहीं तेन क्पेन मतलब चित्ते कल्पित मिथ्यव मिथ्या ही ये दृश्य इतना नाद्यार्धारित हेतु पूरे अभी तक मिथ्य निकता मिथ्यास निश्चित नहीं हेतु तो यस्मा चिंतपरीकोरथालक्षण चित्तपरछेद्यलक्षण बाह्या अन्न परछेद्यमी सह नुताशंका सिद्धांति का पूरा शिखता है चित्तपरिक मनोरथाक्षण जो चित्त के द्वारा कल्पित है मनोरथ भ्रांति काल में केवल है संकल्प काल में ही चित्त परिच्छेद्य ही चित्त के द्वारा परिचिन्न है चित्त काल में ही रहते अन्य काल में नहीं रहते चित्त समकाल से चित्त परिचिन वस्तु ही कल्पित है उससे विलक्षण बाह्यना बाह्य वस्तु उससे विलक्षण है विलक्षण है क्योंकि अन्य परिच्छेद्य तो बाह्य वस्तु है तब ज्ञान होता है जब ज्ञान होता है तो बाह्य वस्तु परस्पर पक्षत गए चित्र काल में अने कालमे इसलिए बाह्य वस्तु विलक्षण है, है। विलक्षण से सर्विथ्या मिथ्या के शंका है सिद्धांति कह सक आत्मा विद्यावर्तन चित्न तब अंतर्मता मनोरक्का मन सेवर्तमान बहि रजुसर्पाद ते चि परिद्य आत्मा, आत्मा अविद्या विवर्तन आत्मा की अविद्या का विवर्तन परिणाम है। की अविद्या का परिणाम चित्त अविद्या का परिणाम अविद्या का परिणाम चित्त के द्वारा ताबत अंतर विनिर्मिता मनोरथ रूपा मनोरथ संकल्प से जो निर्मित है अंदर चित्त के अंदर मन अंतर वर्तमान मन के अंदर है बहि कुछ मन में कुछ बाहर रजूसर्पादी ते चित्ते चि परिद्य चित्रभा ते सवैल मनसो ब जागृत भावना परछेद्यम काल द्वे आवच्छिन्न प्रोचर कल्पना काल मात्री काल मात्र भावी है प्रमीयंत तो प्रमा का विषय नहीं कल्पना काल में रहता है तो उसका जो ज्ञान होता है भ्रांति न प्रमीयंत रज सर्पादि प्रमिति के विषय नहीं है भ्रांति के विषय उससे वैलक्षण है बाह्य और व्यवहारिक वस्तु तही सब वैलक्षण मनसो बहिर् मन के बाहर जागृत दृश्य माना न भावाना जागृत काल में दृश्य मान रजु सर्वतय तो तो कल्पना काल मत भावी रज्जु अन्य काल में व्यवहार काल में आकाश प्रपंच है जो जागृत दृश्य प्रपंच है अन्योन्न परिच्छेद कल्पना काल में है अन्य काल में भी है चित्त काल में है चित्त के अन्य समय ज्ञान जब नहीं तभी तभी तो प्रतिबिंग आगे होती काल आवचन दोनों काल में ज्ञान काल में और ज्ञान का भाव काल में कालव्य अवश्य न होने से प्रत्यभिज्ञा गोचर हो तुम जो कल्पना काल भाव है प्रत्योज्ञा का विषय नहीं होते? किंतु व्यावहारिक वस्तु तो प्रत्योज्ञा का विषय है अन्य समय भी रहते ऐसे उपलब्ध होते जस्माद उपलब्ध थे तस्माद अयुक्तम जागरित से स्वप्न प्रतिमित्म इसलिए जागृत वस्तु स्वप्न जैसे मिथ्या ऐसा सिद्धांत ने जो कहा वो तो ठीक नहीं है यह आक्षेप पूर्व विषय तो हो गया इति तो सिद्धांत का क्षर उत्तरमाह श्लोक के अक्षर के द्वारा उत्तर कहते सिद्धांत सासे हेतु ये मनस्य अंतर मनोरथा मनोरथ रूपा भाभा चित्त काला इतक कालत्व विषय देते मन के अंदर मनोरथ रूप जो पदार्थे वो चित्त में केवल कल्पना काल में इसमें चित्तकालों का स्पष्ट करते हैं ढाते में चित्त ही अंतस्तु अंदर जो वस्तु चित्त काल मनोरथ रूप चित्त के द्वारा घे होते है? नान्य चित्तकाल व्यतिरिक्छेदक ना काल ये सामते चित्त काला चित्त काल से अतिरिक्त जिनका अन्य परिच्छेद निश्चाय का काल नहीं है और चित्त काल जो मनोरथ है और चित्र है जैसे भ्रांत सिद्धवस्तु भ्रांति से सर्प दिखिता है केवल प्रतिभाष काल में अन्य काल में नहीं जो कल्पना रूप है अन्य काल में नहीं मनोराज्य करता है कुछ कुछ बनाएगा ऐसे करेगा बहुत कुछ कल्पना करता है केवल चित्त काल में अन्य काल में नहीं करते अन्य परिच्छेद का निश्चा काल जिनका नहीं उनको कहा चित्त काल ठीक है वाक्यर्थम विवक्षिता चित्त काल हो गया अन्य दाल दया काल से भेद काल अन्य परिचे दल से भेद काल भेद काल दया काल अन्य पदार्थ अन्य काले में रहते चित्त काले में अन्य काले में रहते टीका अवतरे व्याकृत दया कालाश्चे बीकाने ये, काला ये मनसो बुपल ते भेद काला, काला भेदो कालो भेद काला, स तो ये तथा विचते मन के बाहर जो दीक्षते वो भेद काला भेद काल में सामस वर्त कालदेद काल का भेदभेद काल भेद काल अश्वित्व मतलब काल वाले काल भेद वाले इसका अर्थ काल भेद वाले जो बाहर दिखते हैं काल भेद वाले काल भेद क्या एक कल्पना काल एक अन्य काल दो काल में है ये दोनों परिच्छेद्या ततचअ पूर्वेन अन्न चेण परिचेद्या पूर्वे न और पूर्व काल और पश्चात काल दो काल पूर्व काल में परिच्छेद होते है काल में और वाह अन्य काल में ज्ञान काल में अन्य काल में भिन्न काल अवच्छिन्नते प्रत्यक्ष ज्ञान माना चलता और पूर्व काल में ज्ञानते है वर्तमान काल ज्ञानते हैं तो भिन्न काल अवच्छिन्न भिन्न काल विचित्र होकर के प्रत्यक्ष ज्ञान होते तबे वे जिसको मैं काल देखा था अब इसको देख रहा हूँ तो मध्यकाल में भी रहेगा ज्ञान काल में नहीं रहेगा तभी भी रहेगा ज्ञान नहीं होता ही द्रमें श्रद्वा भद्रेना चाही रंग शुभास्यसेम देविता जग स्नंद्रोद स्वस्ति नोषा विश्व स्वस्ति नाक्षो हरिषण स्वस्ति नो बृहस्पति ओ शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्यभंगातरायण शूद्रभाष्यतौ वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुरुराने मूर्तिभागिने व्योम बल्पेहाय दक्षिणामूर्त नम ओं शांति शांति, शांति, शांति